ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ तीन पदों में से अथ और अतः इन दो पदों की व्याख्या भाष्य में हो चुकी है ब्रह्म जिज्ञासा इस तृतीय पद की व्याख्या भगवान कर रहे हैं जिज्ञासा पद की व्याख्या करते हुए पहले ब्रह्म जिज्ञासा पद में जो समास है उसका विग्रह करके भाष्कर भगवान ने बताया ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास है यहाँ पर ब्रह्मणे जिज्ञासा ऐसा चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं है जब जिज्ञासा पद का अर्थ इच्छा करते हैं इच्छा, तो इच्छा को प्रथम कर्म अपेक्षित होने के कारण कर्मार्थ में ही षष्टि भी है और विचार जब जिज्ञासा शब्द का अर्थ होगा तो उसे ओक्लेशात्मक होने के कारण फल की अपेक्षा होती है तो ब्राह्मणे जिज्ञासा ऐसा चतुर्थी तत्पुरुष समास वृत्तिकार किया है उस समय जिज्ञासा पद का लक्षार्थ विचार लेना होता और ब्रह्म ब्रह्मण इस पूर्व पद की व्याख्या करते हुए ब्रह्म इस प्रातिपदिक के अनेक अर्थ हैं उसमें से परमात्मा जगत जन्मादि कारण रूप यहाँ ब्रह्म पदार्थ के रूप में विवक्षित हैं ये बताया और प्रत्यय जो है पूर्व पद में ष्ठी प्रत्यय वह कर्म अर्थ में है शेष अर्थ में नहीं ये भी बताया और जिज्ञासा पद की व्याख्या जो उत्तर पद है जिज्ञासा वह प्रारंभ करते हुए जिज्ञासा पद का विग्रह किया कि ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा और ये जो इच्छा है संप्रत्यय का अर्थ उसका कर्म कौन है तो कहा अवगति पर्यंत ज्ञानम संवाच्या इच्छाया हा कर्म सन संत्यय का वाचार्थ रूप इच्छा का कर्म है ज्ञान लेकिन कैसा ज्ञान तो अवगति पर्यंत ज्ञानम अवगति पदार्थ है अनावृत चैतन्य और अनावृत चैतन्य में पर्यावसायिक ज्ञान यानी चैतन्य को अनावृत करने वाला चैतन्य विषयक आवरण को दूर करने वाला ज्ञान ये संत्यय का वाचार्थ रूप इच्छा का कर्म है और वही फल भी है क्योंकि इच्छा फल विषयनी हुआ करती है फल विषयत्वाद इच्छाया अब अवगति बताया फल आवरण निवृत्ति और उसका साधन बताया ज्ञान को लेकिन शंका पूर्व करते हैं कि अवगति पदार्थ और ज्ञान पदार्थ तो एक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं पानी और जल शब्द के तरह इस प्रकार की पूर्व की शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा ज्ञाने न ही प्रमाणे न अवगंत इष्टम ब्रह्म ज्ञान तो है तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इत्याक वृत्ति वो ज्ञान पदार्थ है और उससे ब्रह्म अवगंतुम इष्टम तो अवगंत का अर्थ है अभी अभिव्यंजय ये जो वृत्ति है यही ब्रह्म विषयक आवरण को दूर करके ब्रह्म को अभिव्यक्त करती है ब्रह्म की अभिव्यंजिका है इसलिए ब्रह्माभिव्यंजन ये अवगति है ब्रह्माभिव्यंजन यानी ब्रह्माभिव्यक्ति ब्रह्माभिव्यक्ति का स्वरूप है ब्रह्म विषयक आवरण की निवृत्ति वो अवगति पदार्थ है वो फल रूप है और ज्ञान पदार्थ है ब्रह्म को अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति ब्रह्म आवरण की निवर्तक तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारिका प्रमा रूप वृत्ति इसलिए इनमें साधन एवं फल रूप भेद है दोनों एक ही नहीं है ज्ञान साधन को बताता है अवगति शब्द फल को बताता है अब अवगति ज्ञान का फल है उसमें फलत्व तो है इसे स्पष्ट करते हैं भास्कर भगवान इसलिए टीकाकार ब्रह्मावगतिर् पुरुषार्थ इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं कि अवगते फलत्व स्फुटी ब्रह्मेति तो अवगति के अवगति में फलत्व को स्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ इस वाक्य से ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ ही शब्द हेतु का द्योतक है ही शब्द के द्वारा उक्त जो हेतु है उसी को स्पष्ट करने के लिए उत्तर वाक्य लिखते हैं भास्कर भगवान निशेष संसार बीज इत्यादि इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार ही शब्दोक्तम हेतु आह निशेषेती ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ इस वाक्य में प्रयुक्त ही शब्द के द्वारा उक्त जो हेतु है उसका निर्देश उत्तर वाक्य के द्वारा भाष्कर भगवान करते हैं तो निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबरहणा तो, तो निशेष संसार या तो निश्चे को अनर्थ का विशेषण बना दीजिए और संसार बीज ये अविद्या का विशेषण है तो संसार का बीज रूप जो अविद्या वो है आदि यानी मूल जिस अनर्थ का ऐसा जो अनर्थ अनर्थ यानी दुख दुख तो संसार का बीज रूप अविद्या है आदि यानी मूल कारण जिसका तो अविद्या न हो तो अनर्थ नहीं होगा दुख नहीं होगा अविद्या रहती है तो दुख होता है जिसके पास अविद्या नहीं है उसे दुख भी नहीं होता जिसके पास अविद्या है उसी को दुख होता है इसलिए संसार का बीज भूत अविद्या है आदि कारण जिस अनर्थ का उस अनर्थ को कहा जाता है संसार बीज अविद्या आदि। भाषा में है ना संसार बीज अविद्या आदि। वो कौन है तो अनर्थ फिर अनर्थ के साथ कर्मधारय है समास। तो संसार का बीज कारण है जिस अनर्थ की ऐसा अनर्थ और अनर्थ यानी दुख वो एक दो नहीं है अनेक दुख है उन संपूर्ण दुखों को लेने के लिए निश्चय शब्द है न समस्त दुख तो समस्त दुखों का निबरहण तो अशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ का निबरहण निबरहण शब्द का अर्थ है नास तो सम दुखों का नास दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति कब होती है जब अवगति होती है अवगति है आवरण की निवृत्ति आवरण है संसार का बीज अविद्या वही आवरण है वही अज्ञान है और उसकी निवृत्ति है अवगति तो अवगति का स्वरूप है संपूर्ण दुखों का कारण रूपा अविद्या की निवृत्ति तो कारण ही नहीं रहा तो निमित्ता पाय नैमित्तिक अप के अनुसार वह कार्य अविद्या का कार्य समस्त अनर्थ वो चला जाता है कारण के न रहने से इसका नाश होता है वो इसलिए माना जाता है अवगति को पुरुषार्थ अवगति पुरुषार्थ क्यों है कि वे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूपा है अवगति हो जाए का मतलब आवरण भंग हो जाए तो दुख रहता ही नहीं न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य तो जिसको अपने स्वरूप विषयक आवरण की निवृत्ति रूपा अवगति हुई है उसे फिर वह लोक शब्दित अपने ही उपाधिभूत कार्यकरण संघात के दुखों से लिपायमान नहीं होता उसे दुख स्पर्श नहीं कर पाते क्यों तो कहते बाह्य है यानी कार्यकरण संघात से अपने आप को अलग अनुभव कर रहा है जैसा दूसरे के कार्यक्रम संघात से हम लोग अपने आप को अलग समझते हैं ऐसा ही अपने कार्यक्रम संघात से ज्ञानी अपने आप को अलग महसूस करता है इसलिए अपने कार्यक्रम संघात के दुखों से भी वह लिपायमान नहीं होता तो इसलिए संपूर्ण दुखों का नाश के माना जाता है यही तो पुरुषार्थ है तो ब्रह्मावगत ही पुरुषार्थ ब्रह्म का अनावृत होना ही पुरुषार्थ है क्यों तो निश्चे संसार बीज अविद्या दी दिअर्थ निबरहनाथ टीकाकार तो इसका विग्रह करते हैं बीजम अविद्या आदि यश अनर्थ से तन्नाशकवाद संसार का बीज रूप अविद्या है आदि में जिस अनर्थ के दुख के वह अनर्थ है संसार बीज अविद्या आदि अनर्थ और उसका निबरहण है नाश इसलिए कहते तन्नाशकवात तो उसकी नाशक ये अवगति है इसलिए पुरुषार्थ है अब तस्माद् ब्रह्म विजिज्ञासव्यम इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार अवयवार्थम उक्वा सूत्रवाक्या आह तस्मात् तो ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम सूत्रवाक्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्रवाक्य के अवयवभूत, अथ अत और ब्रह्म इन तीन पदों के अर्थ को बता करके अवयव अर्थ इसमें अवयव शब्द से लेना सूत्र के अवयव ओन होंगे सूत्र में प्रयुक्त तीनों पद अथ अतः ब्रह्मजिज्ञासा ये हैं सूत्र सूत्रावय और उन सूत्र सूत्रावयों का अर्थ बताकर अभी तक सूत्रस्थ तीनों पदों का अर्थ मात्र भगवान भाष्यकार ने बताया तत्र अथ शब्द आनत पिगृहते न अधिकारार्थ यहां से लेकर निशेष संसार बीज अनर्थ अविद्याण यहाँ तक का ग्रंथ है पदार्थ कथन हाँ। अतका और ब्रह्म जिज्ञासा पद का अर्थ इतने ग्रंथ से भास्कर भगवान ने बताया है। अब पदार्थ कथन होने पर वाक्यार्थ बताया जाता है। वाक्यार्थ बता रहे है। सूत्र वाक्यर्थ इसलिए कहते हैं अवयव अर्थम उत्तवा सूत्र वाक्यर्थम आह तस्मादी भाष्य में है तस्मा ब्रह्म विजिज्ञासव्यम ये है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ ब्रह्म विजिज्ञासव्यम इसमें तस्मात् अर्थ है अथ तथा अतः इन दो शब्दों से अधिकारी की प्रसिद्धि होने से अधिकारी का कथन होने से आ, जो अथ अत शब्द के द्वारा सिद्ध अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न उसे मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए ये तस्मात ब्रह्म विजिज्ञासित का अर्थ निकलेगा अधिकारी प्रसिद्धत्वात्थ अधिकारी प्रसिद्धत् अधिकारी प्रसिद्ध होने से वेदांत विचारात्मक शास्त्र का अधिकारी प्रसिद्ध होने से उस साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी को चाहिए अपने बंध निवृत्ति का साधन भूत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत का विचार करें ये ब्रह्म का का अर्थ अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। अत्र सन अत्य विचार अत्र ये लक्षक प्रत्यय तस्म विजिज्ञासी इस वाक्य में विजिज्ञासितव्यम यहां पर तव्य प्रत्यांत विजिज्ञासितम का प्रयोग करके भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि जो मूल सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा में प्रत्यय है वह ब्रह्म विचार का लक्षक है लक्षण से बोधक है ये लिखा कि अत्र सन प्रत्यय विचार लक्षक प्रत्यय न सूचयती तव्य प्रत्यय का प्रयोग करके सन संत्यय ब्रह्म विचार का लक्षक है ये सूचित करते हैं भास्कर भगवान अब तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितम इस वाक्यस्थ प्रथम जो पद है तस्मात् पंचमीअंत तत्शब्द इसका अर्थ करते हैं टीकाकार अथात शब्द अधिकारीण साधित्वात तो ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में प्रयुक्त प्रथम दो पदों के द्वारा अथ तथा अतः इन दो पदों के द्वारा अधिकारी को सिद्ध किया गया ये बताया गया वेदांत विचार का अधिकारी धर्म विचार के अधिकारी से अलग सिद्ध है विद्यमान है अर्थ तो है अधिकारी ना साधन चतुष्टन तो संपन्न अधिकारी को वर्णक अथा तो ब्रह्म विचार करें इति जिज्ञासा सूत्र का अभी तक भगवान भाष्यकार ने तीन प्रकार से विचार किया जिज्ञासाधिकरण का चौथे प्रकार से विचार को प्रारंभ करता है, तत्पुनः इत्यादि से अध्यास भाष्य में दो प्रकार से विचार हुआ शुरू में विषय और प्रयोजन का साधक विषय है ब्रह्मात्मा एकत्व और प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध निवृत्ति इसकी सिद्धि के लिए जीव ब्रह्म का व्यवहार अवस्था में प्रतीयमान भेद कल्पित है और बंध भी कल्पित है यह सिद्ध करना जरूरी है जीव ब्रह्म के भेद में कल्पितत्व और बंध में भी कल्पितत्व अध्यव तब सिद्ध हो सकता है जब आत्मात्मा का अध्यास सिद्ध हो इसलिए आत्मानत्मा का अध्यास सिद्ध किया भस्कर भगवान ने और आत्मानत्मा का अध्यास सिद्ध होने पर अस्य अर्थ हेतु तो प्रहणा ब्रह्मात्म एक आ, ब्रह्मात कत्व विद्या प्रतिपत्त सर्वे वेदांता आरभंते इससे वो बताया गया आपका विषय और प्रयोजन तस्मात तस्मात्नी अध्यास सिद्ध होने से जीव ब्रह्म का भेद कल्पित है और बंध भी कल्पित है यह निश्चित हुआ वेदांत का विषय प्रयोजन सिद्ध हुआ तो विषय प्रयोजनवान वेदांत विचारात्मक शास्त्र आरंभणीय है यह बताया गया फिर प्रकारांतर से उपनिषद विचारात्मक ब्रह्म सूत्र के आरंभ पर आक्षेप किया द्वितीय अधिकरण में उपनिषदों का विचार तो गतार्थ है धर्म विचार से ही अथा, अथा तो धर्म जिज्ञासा में धर्म शब्द उपलक्षण है वेदार्थ मात्र का तो धर्म विचार से ही उपनिषद विचार गतार्थ होने से उपनिषद विचारात्मक ब्रह्म सूत्र अनारंभणीय है यह जो अक्षेप था इसका समाधान करने के लिए द्वितीय वर्णक में बताया गया कि धर्म विचार से उपनिषदों का विचार कर्म कांड के विचार से उपनिषदों का विचार संपन्न नहीं होता उपनिषदे स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टयवती है उनका अपना स्वार्थ में तात्पर्य है वो केवल कर्मांग कर्ता तथा तो देवता को मात्र नहीं बताते हैं अभी तो उनका ब्रह्म में तात्पर्य है इसे बताया गया वेदांत विचारात्मक शास्त्र ये सब बता करके यथाच अयम अर्थ सर्वेश व्याचिख्याशित इदम आदिमं सूत्रं ये जो एक व्या अंतिम वाक्य हैं अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा का अवतरण भाष्य रूप उससे द्वितीय वर्णक बताया गया वो आरम्भणीय है करके और तृतीय वर्णक में फिर भले ही विषय प्रयोजन सिद्ध हो और अगतार्थ भी हो धर्म विचार से ब्रह्म विचार अगतार्थ हो लेकिन कोई अधिकारी न हो वेदांत विचारात्मक शास्त्र का तो वेदांत विचारात्मक शास्त्र अनारंभणीय होगा इसके लिए फिर अधिकारी की सिद्धि दिखाई अथ और अत इन दो पदों के द्वारा और कहा कि अधिकारी विद्यमान होने से ब्रह्म विचारात्मक ये शास्त्र आरंभणीय होगा अब चौथे प्रकार से भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का विचार भगवान भाष्यकार करते हैं चौथा अधिकरण वर्णक प्रारंभ होता है चौथा वर्णक इसलिए टीकाकार तत्पुन इत्यादि के अवतरण में लिखते हैं कि प्रथम वर्ण के बंधस्य ब्रह्म बंधस प्रसिध्य संभवा विषयादिप्रसिद्धाव्रह्म्य प्रसिद्ध्योषयादवासंभवाभ्या शास्त्रंभसंधे पूर्वपक्ष आह तत्पुनः इति तो कहते हैं यद्यपि प्रथम वर्णक में अभ्यास का प्रतिपादन करके बंध को अध्यस्त बताया बंधस् अध्यास तो उक्त्या कर्तव बंधन अध्यास रूप है यानी अध्यास्त है ये बता करके विषय और प्रयोजन सिद्ध कर दिया तो भी प्रसिद्धावपी इसमें अपी शब्द ये बताता है तो भी ब्रह्म प्रसिद्धि प्रसिद्ध्यो विषयादि संभव असंभवाभ्या शास्त्रारंभ संधे पूर्वपक्ष आह तो प्रकारातर से ब्रह्म की प्रसिद्धि अप्रसिद्धि इन दो विकल्पों के उपस्थित होने पर फिर विषयादि संभावना असंभावना को लेकर के ब्रह्म को प्रसिद्ध मानेंगे तब भी विषयादि की असंभावना ब्रह्म को अप्रसिद्ध मानेंगे तो भी विषयादि की असंभावना इसको लेकर के यहां वर्ण चतुर्थ वर्णक प्रारंभ होता है इसलिए कहते हैं कि प्रथम वर्ण के विषयादि बंधस अध्यास शास्त्रारंभ विषयादिप्रसिद्धाव्रह्म्यो विषयादिंभवाभ्या आह पूर्वपक्ष बताते हैं भाष्कर भगवान तत्पुन चतुर्थ वर्णक का पूर्व पक्ष बताया जा रहा है तत्पुन ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम व्यात ये विषय और संशय बताने वाला वाक्य है पहले विषय है ब्रह्म और वो ब्रह्म प्रसिद्ध है यानी ज्ञात है या अप्रसिद्ध यानी अज्ञात है प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञात अप्रसिद्ध शब्द का अर्थ है अज्ञात तो ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है यानी ज्ञात है कि अज्ञात है बताओ तो ज्ञात मानेंगे उस पक्ष में भी ब्रह्म विचारात्मक शास्त्र की अनारंभणीयता सिद्ध होती है ये पूर्व कह रहे हैं तो ये तत्पुन यहाँ पर जो पुनः शब्द का प्रयोग है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि पुनः शब्दों वर्ण अंतर द्योतनाथ पुनः शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान बताते हैं कि यहाँ पर तीसरे वर्णक से भिन्न अब चतुर्थ वर्णक प्रारंभ हो रहा है यदि वेदांत वेदात विचारा प्राक्रज्ञान ती अज्ञात विषय अपिनास्ति इति न विचारित ये पूर्वपक्ष तो हैं तो पहले मूलभाष्य को देखिए फिर ये अर्थ करेंगे तो यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितम पूर्व वाक्य से ब्रह्म को यदि ब्रह्म प्रसिद्धम ये दो विकल्प बताए थे ना कि ब्रह्म प्रसिद्ध यानी ज्ञात है या अप्रसिद्ध यानी अज्ञात है तो कहते हैं कि यदि प्रसिद्धम यानी ज्ञातम ब्रह्म ब्रह्म को यदि ज्ञात मानता है तो न जिज्ञासित्रह्म तो जिज्ञासितव्या ने विचार्य नहीं होगा विचारितव्य नहीं होगा ब्रह्म विचार रूप यह शास्त्र अनारंभणीय होगा आरम्भीय नहीं सिद्ध होगा फिर तो कहा फिर प्रसिद्ध मानेंगे तो विचारणीय नहीं रहेगा ब्रह्म तो प्रसिद्ध मान लो तो अथ यानी यदि अप्रसिद्धम तो ब्रह्म को अप्रसिद्ध मानोगे तो भी कहते हैं नक्यम जिज्ञासितुम तो ब्रह्म यदि सर्वथा अज्ञात है तो भी जिज्ञासुम यानी विचारितुम नक्यम तब भी ब्रह्म विचारणीय नहीं होगा शब्द है पूर्वपक्ष की समाप्ति का द्योतक अव थोड़ी टीका है टीका को देखिए यदि वेदात विचारा प्राक ब्रह्म ज्ञान तरीत अज्ञा भावन तनिवृत्ति फलम अस्त इति न विचारितव्यम ब्रह्म को प्रसिद्ध मानेंगे ये जो प्रथम विकल्प है ज्ञात ही है ब्रह्म ब्रह्म विचार करने से पहले से ही ब्रह्म ज्ञात है ये पक्ष रखेंगे यदि तो कहते हैं फिर विषय तो होता है अज्ञात पदार्थ प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक होता है शास्त्र जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अज्ञात है अपूर्व है और यदि ब्रह्म ब्रह्म विचार करने से पहले ही ज्ञात है तो ब्रह्म विचार करने से पहले ज्ञात है का मतलब लोक लौकिक प्रमाण से ही प्रसिद्ध है यदि तो जैसे लौकिक प्रमाण से प्रसिद्ध घटाधि होने से शास्त्र से उनका विचार नहीं होता प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय भूत घटादि अनारंभणीय है उनका विचार अनारंभणीय है ऐसे ब्रह्म विचार से पहले ही यदि ब्रह्म ज्ञात है तो वह घटाती के तरह शास्त्र का विषय सिद्ध तो नहीं होगा अज्ञात अज्ञातत्व रूप ब्रह्म में विषयत्व नहीं रहेगा तो ये कहा कि वेदांत विचारा प्राग एवं ब्रह्म ज्ञानं तरही अज्ञात अज्ञातत्व रूप विषयत्व नास्ति ब्रह्म में विषयत्व तो सिद्ध नहीं होगा शास्त्र विषयत्व और ज्ञात ही है ब्रह्म तो जिसको ज्ञात है जो विषय उसका भी अज्ञान नहीं रहता घट ज्ञाता को घट का अज्ञान नहीं होता ऐसे ब्रह्म ज्ञाता को ब्रह्म विषय का अज्ञान नहीं रहेगा ब्रह्म विषय का अज्ञान नहीं होगा तो फिर ब्रह्म विषय का अज्ञान की निवृत्ति यही तो फल है ज्ञान से ब्रह्म विचार करेंगे तो क्या होगा ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा ब्रह्म विषय का अज्ञान दूर होगा तो ब्रह्म ज्ञात ही है तो अज्ञान नहीं रहे, रहेगा तो अज्ञान नहीं है तो फिर अज्ञान की निवृत्ति रूप जो फल है वह फल भी सिद्ध नहीं हो पाएगा तो कहा कि अज्ञाभावे रूप फलम अपिनास्ति, इति न विचारित्यम इसलिए ब्रह्म विचारणीय नहीं होगा हाँ, हाँ, विषय ज्ञात होने से विषयत्व तो नहीं रहेगा अज्ञात तो रूप विषयत्व तो नहीं रहेगा और अज्ञान रहने से उसकी निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इसलिए ब्रह्म विचारात्मक यह ब्रह्म सूत्र अनारंभणीय है अब ये ज्ञात पक्ष को छोड़ करके अज्ञात पक्ष को यदि लेते हैं तो इस पक्ष में भी अनारंभणीयता बताई जा रही है पूर्व पक्ष के द्वारा कि अथ अज्ञातम यदि अज्ञात है ब्रह्म तो के तरही तद उद्देश्य विचार करतुम न, कर, न शक्य अज्ञात से उद्देश्य अयोगात कहते हैं यदि ब्रह्म अज्ञात है तब तो कोई भी ब्रह्म को उद्देश्य बनाकर ब्रह्म विषयक विचार नहीं कर सकता ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विषयक विचार नहीं होगा क्यों तो कहते इसलिए कि जो सर्वथा अज्ञात है वह उद्देश्य नहीं होता है विधेय अज्ञात होता है और उद्देश्य प्रसिद्ध होता है इसलिए कहा जाता है प्रसिद्धम उद्देश्य अप्रसिद्धम विधीयते तो प्रसिद्ध को उद्देश्य बना करके जो अप्रसिद्ध है उसका विधान किया जाता है तो पर्वत दिख रहा है आग से धूम भी दिख रहा है तो दिखना है प्रसिद्धि तो पर्वत प्रसिद्ध है उसमें वन ही अज्ञात है अप्रसिद्ध है उसे धूम को देख करके पर्वत में पर्वत को उद्देश्य बना करके वन्नी का विधान किया जाता है पर्वतो वन्नीमान ऐसा और यदि वन्नी सर्व अज्ञात होगा तो उद्देश्य नहीं बन पाएगा इसलिए कहते हैं कि जो सर्वथा अज्ञात है ज्ञाते ही नहीं है तो उद्देश्य नहीं बन पाएगा तो ब्रह्म को ज्ञात मानना पड़ेगा सर्वथा अज्ञात मानेंगे तो वो विचारणीय नहीं बन पाएगा तो अज्ञात केदुदेशन विचार करतुम न शक्य अज्ञात से उद्देश्य अयोगा तथा बुद्धोंनाढ़ विचारात्मक शास्त्रेण वेदांत प्रतिपादन अयोगात तो जो बुद्धि में अनारूढ़ है इन्हें सर्वथा अज्ञात है किसी भी प्रकार से बुद्धि में स्फुरीत नहीं हो रहा है जो पदार्थ उसका फिर ब्रह्म विचारात्मक शास्त्र विचारात्मक शास्त्र तथा वेदांत यानी उपनिषद है इनसे प्रतिपादन भी नहीं हो पाएगा सर्वथा अज्ञात वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता और प्रतिपादन यदि वेदांत तो नहीं कर पाएगा ब्रह्म सूत्र नहीं कर पाएगा ब्रह्म ब्रह्म का तो फिर ग्रंथ के साथ ब्रह्म का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी सिद्ध नहीं होगा वो कहते हैं तत्प्रतिपाद्यूप संबंधो इति ज्ञान अनुत्पत्ति फलम अभी इति अनाभ्यम शास्त्रम और ज्ञान के न होने से जब सर्वथा अज्ञात है ब्रह्म प्रतिपादन नहीं हो पाएगा उपनिषदों से या ब्रह्म सूत्र से तो ज्ञान नहीं होगा फिर ब्रह्म का तो ज्ञान न होने से ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति रूप जो फल है वो भी सिद्ध नहीं होगा तो इस प्रकार ये विषय संबंध और फल अनुबंध अंतपाती जो चार होते हैं उसमें से तीन पर अज्ञात मानेंगे ब्रह्म को तो आक्षेप होता है तीन का आक्षेप होता है और यही नहीं है विषय नहीं अनुबंध नहीं और आपका प्रयोजन नहीं संबंध नहीं तो ग्रंथ अनारंभीीय होगा ब्रह्म विचारात्मक शास्त्र अनारंभीय है ये अथ प्रसिद्ध नहीं वक्यम जिज्ञासितुम यहां तक के पूर्वपक्ष ग्रंथ का अर्थ है अब उच्चते इत्यादि से इस पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए बताया जा रहा है सिद्धांत को इसका अवतरण है टीका में कि आपात प्रसिद्धिया विषयादि लाभात आरमणियम इति सिद्धांत ये इत्यादि इत्यादिना कहते हैं ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है जो दो विकल्प किए थे उसमें से सिद्धांत का कथन है सिद्धांतियों का कि ब्रह्म सर्वथा अप्रसिद्ध नहीं है प्रसिद्ध है लेकिन उसकी संशयपर्य रहित तो प्रमात्मिका प्रसिद्धि भी नहीं है आपात प्रसिद्धि है और उस आपात प्रसिद्धि को लेकर के वह जिज्ञास्य हो जाएगा ओ अज्ञातत्व रूप विषय तो भी सिद्ध होगा आपात ज्ञान है तो पूर्ण ज्ञान नहीं है हाँ। तो इस दृष्टि से कहते हैं कि आपात प्रसिद्ध यानी आपात ज्ञान से विषय आदि लाभात विषय भी सिद्ध होगा और आदि शब्द से प्रयोजन तथा संबंध भी सिद्ध होने से आरम्भीयम शास्त्रीय ब्रह्म ब्रह्मसूत्र नामक शास्त्र आरम्भ करण योग्य है इति सिंत यति ये सिद्धांत भगवान भाष्यकार बताने जा रहे हैं उच्चते इत्यादि से तो अस्ति तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अस्ति तावत् अस्ति तावत् का अर्थ करते हैं टीकाकार की प्रसिद्धम तावत अस्ति याने प्रसिद्ध हाँ तो ब्रह्म प्रसिद्धम अस्ति ऐसा लगाना ब्रह्म तो प्रसिद्ध है लेकिन वह संशय रहित तो प्रमा का विषय नहीं है आपात ज्ञान है अज्ञान के साथ रहने वाला ज्ञान उस वस्तु का वो आपात ज्ञान कहलाता है वस्तु विषय का ज्ञान भी है और सामान्य ज्ञान भी है एक ही वस्तु के अज्ञान के साथ उसी वस्तु का जो ज्ञान रहता है वह आपात ज्ञान कहलाता है अज्ञान सहभावी ज्ञान आपात ज्ञान है तो ब्रह्म का अज्ञान भी है और ज्ञान भी है वो आपात ज्ञान हो जाएगा और आपात ज्ञान होने के कारण उद्देश्य बन जाएगा ब्रह्मा इसलिए विषयत्व तो की सिद्धि होगी अज्ञान होने से अज्ञात रूपी विषयत्व तो की सिद्धि होगी और फिर उस जो अंश अज्ञात है उसका प्रतिपादन भी शास्त्र से हो जाएगा तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी बनेगा और उपनिषदों का विचार ब्रह्म सूत्रा सूत्र के अध्ययन से होगा तो ज्ञान होगा तो वो जो अज्ञान है आपात ज्ञान के साथ रहने वाला वह निवृत्त होगा तो यह ज्ञान मात्र से अज्ञान की निवृत्ति रूप फल भी सिद्ध हो जाएगा इन सब को ध्यान में रख करके कहा कि आपात प्रसिद्धिया विषयादि लाभात आरंभनियम इति आरंभणीय तो भाष्य में है कि अस्ति तवत ब्रह्म तो ब्रह्म प्रसिद्ध है कैसा तो कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित जो शुद्ध बुद्ध मुक्त इन तीन पदों के आदि में तथा तो अंत में दो पद हैं ना आदि में एक पद है नित्य अंत में है स्वभाव पद इन तीन दोनों पदों को तीनों के साथ जोड़ देना नित्य शुद्ध स्वभावम नित्य बुद्ध स्वभावम नित्य मुक्त स्वभावम ऐसा कि ब्रह्म कैसा है तो नित्य शुद्ध स्वभाव है स्वभाव है न स्वरूप ब्रह्म में कभी अशुद्धि आई नहीं है हमेशा वो शुद्ध ही है संसार अवस्था के समय भी वो शुद्ध ही है अधिष्ठान है ना ब्रह्म ब्रह्म शब्द अधिष्ठान को बताता है और अध्यस्त जो उपाधियां हैं अनात्म पदार्थ है उनकी शुद्धि या अशुद्धि से उनका अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है उसका कोई संश्लेष नहीं होगा संबंध नहीं होगा जैसे स्पटिको जपा कुसुम की सन्निधि में भी सफेद ही है उसकी सफेदी आगंतुक नहीं है जपा कुसुम रखने से पहले थी जपा कुसुम को हटाने के बाद होती हैं और बीच में लालिमा रहती हैं और सफेद पना चला जाता ऐसा नहीं वो सफेदी हमेशा है उसकी ऐसे ही उपाधि जो कल्पित हैं, अनात्मा कार्यक्रम संघात आदि उनके अवस्था में विद्यमान होने पर भी उनके दोषों से वह दूषित नहीं होता अध्यस्त के गुण दोषों से यंचित भी संस्लिष्ट नहीं होता अधिष्ठान ऐसा पहले बता चुके वर्ष कर भगवान इसलिए नित्य शुद्ध स्वभाव ब्रह्म है और बंधन भी कभी ब्रह्म में हुआ ही नहीं ब्रह्म कभी बद्ध नहीं हुआ कल्पित होने से कल्पित बंध से वस्तुतः ब्रह्म का कभी भी संबंध हुआ ही नहीं इसलिए ब्रह्म नित्य मुक्त स्वभाव है नित्य मुक्त स्वरूप है वही समय भी मुक्त ही है और नित्य बुद्ध स्वभाव जड़ कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक संश्लेष होने पर भी परमार्थत उसका विज्ञान घनत्व बाधित नहीं होता वह जिस समय मनुष्यत्वादी रूप से भास रहा है जपा कुसुम की सन्निधि में लाल सा भासने पर भी स्फटिक उस समय भी सफेद है ऐसे मनुष्यवादी रूप से आत्मा के भाषमान अवस्था में भी आत्मा मात्र प्रज्ञान घन है इसलिए नित्यबुद्ध स्वभाव ऐसा ब्रह्म विद्यमान है प्रसिद्ध है और वह सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वित थोड़ी टीका है टीका को देखिए अस्तित्वस्य अस्तित्व अप्रकृतत्वेन अस्ति पदस्य प्रसिद्धि परत्वात् कहा कि अस्तितावत ब्रह्म मूल में तो अस्तित्व बता रहे हैं ब्रह्म का भाष्कर भगवान और आपने प्रसिद्धम तावत ऐसा अस्ति तावत का अर्थ किया भाष्कर भगवान के अस्तित्व इस वाक्य का ऐसा क्यों अस्ति धातु तो प्रसिद्धि को नहीं बताता ज्ञानार्थक नहीं हो सत्ता को बताता तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए टीकाकार कहते हैं कि अस्तित्व अप्रकृतत्वेन अप्रकृत अस्तित्व प्रकृत नहीं है अप्रकृत है इसलिए अस्थिपद से प्रसिद्धि परत्वात्, तो इसलिए अस्थिपद का प्रसिद्धि अर्थ कर दिया हा अस्तित्व का प्रकरण नहीं है प्रसिद्धि का प्रकरण है ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम ये कहा है ना? न पुनः प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा तो ननु केन न माने न प्रसिद्धि कहा कि किस प्रमाण से ब्रह्म की प्रसिद्धि है यानी ज्ञान है तो कहा न सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति सा इति साच्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस श्रुति से प्रसिद्धि होगी ऐसा नहीं कह सकते ये यपूरपक्षी <coughs> क्यों ग्रह्मपद्स तो लोके वाक्यस्य संगतिग्रहाटित वाक्य अबोधकवादंक्य ब्रह्मपद्युत्पत् प्रथम तस्य निर्गुणस्य सगुण च प्रसिद्धि इत्याह। ब्रह्मशब्द से ही तो ब्रह्मशब्द से ही मानस्य इत्यादि का ये अवतरण है टीका में वहां से एक प्रकार से ननु से लेकर के ये सगुण से च प्रसिद्धि इतिहात ये अवतरण है दो तीन पंक्ति है पूरा भी होगा नहीं इस पर कल कल देखते हैं इसको